अनुष्का मैंने एक मूवी देखी थी उसमें ना क्या होता है कि हर्ष ने अनुष्का की तरफ बेहद उत्सुकता से देखते हुए कहा उसमें ना एक आदमी होता है उसका चेहरा नहीं दिखता एक बार भी वो दूसरों को अपने जाल में फंसाकर उनसे क्राइम करवाता है मतलब लोगों को अपने वश में करके उनसे मर्डर करवाता है मुझे लग रहा है कि यह केशव भी वैसा ही है हो सकता है उसने मेहता के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो और फिर उससे एक के बाद एक खून करवा रहा है अरे यार तुम फालतू बकवास बंद करो अपनी थोड़ा दिमाग चलाया करो अनुष्का ने हर्ष को डपटते हुए कहा अभी मेहता ने जो दो लास्ट मर्डर किए थे उस टाइम तो केशव जेल में था हम्म, ये जब हर्ष को यह एहसास हुआ कि अनुष्का सही बोल रही है तो उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे थे इसी टाइम विक्रांत को कुछ याद आया तो उसने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अच्छा ये अजमेर पुलिस ने अभी तक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को यहाँ नहीं भेजा क्या और उसकी टेस्टिंग का क्या हुआ अभी तक रिजल्ट आया कि नहीं हर्षित रिपोर्ट के बारे में विक्रांत को बताना भूल गया था उसने तुरंत ही विक्रांत को बताते हुए कहा विक्रांत सर एविडेंस डिपार्टमेंट वालों ने बताया है कि उस रिकॉर्डिंग से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है रिकॉर्डिंग में आवाज पंडित की वाइफ किरण की ही है ये कन्फर्म हो चुका है अनुष्का ने फिर वाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए विक्रांत से कहा इसका मतलब ये है कि ये दूसरा प्वाइंट भी क्लियर हो गया अब सिर्फ हमारे पास एक ही प्वाइंट बचा हुआ है विक्रांत ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए एक लंबी सांस ली भले ही उसे इस रिजल्ट की पहले से ही उम्मीद थी लेकिन फिर भी वो इस रिजल्ट से काफ़ी टेंशन में आ गया था इस रिजल्ट के आने का मतलब साफ था अब चाहे केशव पंडित ने अपनी पत्नी का खून किया हो या ना किया हो उसे अब कानून से सज़ा नहीं दी जा सकती है क्योंकि किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है क्या हुआ नैना सवाल किया यहाँ पहुँचने के बाद उसने जब विक्रांत को टेंशन में देखा तो उससे रहा नहीं गया अभी ये केशव वाला केस सॉल्व नहीं हुआ क्या मुझे तो यकी नहीं हो रहा है कि तुम एक मामूली से केस में इतने दिन तक फंसे रहोगे तुम इतने बड़े बड़े केस निपटा चुके हो फिर भी वैसे अगर मेरी मानो तो इस केस में केशव या उसकी वाइफ के अलावा कोई और इन्वॉल्व भी नहीं है रूही ने भी नैना की बातों से हामी भरते हुए कहा हाँ या तो केशव है या फिर उसकी वाइफ किरण अब लॉकड्रूम के भीतर उन दोनों के अलावा भला कोई और कैसे जा सकता है अब तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है सॉलिड प्रूफ है अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं सर मैं तो कह रही हूँ कि ये दोनों केस एक साथ क्लोज करते हैं और फिर मस्त मेडल वेडल लेकर यहाँ से निकलते हैं मेरे बारे में भी सोचिए कम से कम मेरा रिकॉर्ड अच्छा होगा तो मैं भी आप लोगों की तरह गन वन ले कर चलूँगी रूही ने विक्रांत की तरफ़ देखते हुए थोड़े से मज़ाक के लहजे में कहा बच्चे तुम बकवास कम किया करो थोड़ा विक्रांत ने रूही को घूरते हुए कहा फिर उसने अपना सिर नैना की तरफ करते हुए आगे कहा देखो केस सॉल्व करके दिखाना ही हमारा काम नहीं है मैं इस केस की पूरी सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ ऐसे सिर्फ पेपर में ये केस सॉल्व नहीं दिखाना है अगर यही करना था तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी पुलिस तो खुद ही इस काम में माहिर है उस पर नैना ने विक्रांत की तरफ देखकर कुछ देर तक सोचने के बाद कहा तो तुम्हें अभी भी डाउट है कि केशव पंडित ही कतिल है तुम्हें लग रहा है कि केशव ने सब कुछ खुद ही प्लान किया है और शुरू से लेकर अब तक वो सिर्फ एक्टिंग करता आ रहा है एक मिनट रूह ने नैना को बीच में ही रोकते हुए विक्रांत से सवाल किया सर आपने सुना नहीं क्या अभी एविडेंस डिपार्टमेंट से क्या रिपोर्ट आई है रिकॉर्डिंग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है रिकॉर्डिंग असली है और इससे साफ पता चल रहा है कि केशव पंडित बेकसूर है उसने कुछ नहीं किया है आप पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए तो तुमसे ये किसने कहा कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है नैनान बीच में ही रूही को टोकते हुए कहा और फिर उसने सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे किरण के कन्फेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम ध्यान से पढ़ो ये कन्फेशन कितना कन्फ्यूजिंग है अगर ये कन्फेशन ना होता एक बार के लिए माना जा सकता था कि केशव पंडित बेकसूर है लेकिन यह कन्फेशन को सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं केशव ने ज़रूर कुछ ना कुछ गेम किया है हर्षित और अनुष्का एक दूसरे की तरफ देखने लगे नैना की बात उन दोनों को अच्छे से समझ आ रही थी और जो नैना का पॉइंट था वो भी बिल्कुल सही था वो भी बिल्कुल विक्रांत की ही तरह सोच रही थी जब विक्रांत ने पहली बार इस कन्फेशन को सुना था तब उसका भी बिल्कुल यही रिएक्शन था सच्चाई जो होती है वो सबको समझ में आती है विक्रांत ने नैना की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा फिर उसने नैना से सवाल किया नैना अगर तुम्हें उस रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है इसकी लेंथ नैना ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम खुद सोचो अगर वाकई में किरण पंडित ऐसा कुछ कर रही थी मतलब अपनी जान देकर वो कुछ साबित करने की कोशिश कर रही थी तो फिर उसने अपनी प्लानिंग की पूरी डिटेल क्यों नहीं दी उसका यह कन्फेशन कम्प्लीट नहीं है इसमें और भी कई सारी डिटेल होनी चाहिए थी नैना अपनी बात जारी रखते हुए कहा अगर किरण पंडित वाकई में क्राइम फिक्शन की इतनी बड़ी फैन थी तो फिर उसे ये भी अच्छे से पता होना चाहिए था कि इस तरह के कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं और किस तरह से बोलने पर उसके पति को छोड़ा जा सकता है लेकिन तुम अगर उसके कन्फेशन को ध्यान से सुनो तो नैना फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा टाइम लोग और लोकेशन ये तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट थी फिर भी इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया गया सोचो इस बारे में उसने सिर्फ अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा है यहाँ तक कि उसने ये तक नहीं बताया कि उसने कौन सा क्राइम किया है ये सब कितनी अजीब बात है ना तो नैना अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्टर के स्क्रीन के पास पहुँची और फिर उसने स्क्रीन की तरफ़ देखते हुए कहा यह कन्फेशन सुनकर ही साफ पता लगा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और मुझे तो साफ शक हो रहा है कि केशव पंडित ही असली मुजरिम है बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि किरण ने यह रिकॉर्डिंग किसी और मकसद से किया था और अब केशव इसका इस्तेमाल खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कर रहा है हर्ष नैना की बातें सुनकर काफी सरप्राइज रह गया उसने तुरंत ही सवाल किया ये केशव तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड निकला मुझे तो शुरू से लेकर आज तक उस पर कभी शकी नहीं हुआ था अनुष्का ने फिर कहा मैंने तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया था टेस्ट में यह क्लियर हुआ था कि भले ही केशव की वाइफ की मौत हो चुकी थी लेकिन फिर भी इसका असर उसके मेंटल हेल्थ पर तनिक भी नहीं पड़ा था उस टाइम तो मैं इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी लेकिन अब मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है हाँ नैनान ने सहमति जताते हुए कहा एक लेखक जिसका काम ही यही है कि वो हमेशा क्राइम से रिलेटेड किताबें लिखता है उसका पूरा दिन क्राइम के बारे में सोचने में बीत जाता है अब थोड़ा कई जगह पर रह सोचो उसके पत्नी की मौत हो जाती है और वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ रात भर सोता है फिर उसके ऊपर अपनी पत्नी का मर्डर करने का आरोप लगता है अब अगर वो निर्दोष है तो फिर भला इस सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है मतलब उसे थोड़ी बहुत तो घबराहट या टेंशन होनी चाहिए ना वाव हर्ष ने स्क्रीन की तरफ देखकर अपना सिर खुजाते हुए कहा अगर हम इस तरह से देखें तो कहने का मतलब ये है कि केशव को सच में कोई साइको बीमारी है तभी वो इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी शांति से बैठा हुआ है हर्ष की बात खत्म होने से पहले ही विक्रांत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा लेकिन हम अभी उसका कुछ नहीं कर सकते भले ही रिकॉर्डिंग में काफी कन्फ्यूजन है लेकिन फिर भी केशव को जेल से बाहर लाने के लिए ये काफ़ी है इस रिकॉर्डिंग से वो खुद को निर्दोष तो साबित कर ही देगा चाहे भले ही रिकॉर्डिंग गलत हो विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा तो केशव को कोर्ट में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है नॉर्मल प्रोसीजर में जब पुलिस केशव को कोर्ट के हवाले करेगी तो कोर्ट खुद उसे एक वकील देगी और इस तरह के केस ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं हाँ नैना ने, ने कहा इस तरह के बहुत सारे केस पहले भी हुए और कोर्ट ऐसे केसेस पर अपना टाइम और रिसोर्स वेस्ट नहीं करती है ट्रायल के शुरुआत में ही या टी कोर्ट ही ऐसे लोगों को छोड़ देती है या फिर पुलिस खुद ही ऐसे केस को अपने लेवल से क्लोज कर देती है